ओम कर रहे करें जिस वस्तु को ठीक ठीक जाना जाए उसे है कहते हैं। बोलिए तीसरा पदार्थ है, है। संशय उसकी चर्चा होगी ग्राहय प्रयोजन दृष्टान सिद्धांत सिद्धांत की बात चल रही है चार प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। उनके नाम सर्वतंत्र, हो अधिकारण है सर्वतंत्र अधिकरण ये चार प्रकार के सिद्धांत हैं जिनमें से दो की चर्चा हो गई सर्वतंत्र और प्रतितंत्र दो की बात हो गई अब तीसरा सिद्धांत कौन सा है अधिकारण सूत्र 30 अधिकारण सूत्र अधिकारण वाला सूत्र देख लिए अन्य अन्य सो सो ये अधिकरण सिद्धांत की परिभाषा उदाहरण है जिस वस्तु के से तो जाने पर अन्य प्रकार से थी कुछ और अगली बातें से दो जाने, किसी एक बात के सिद्ध हो जाने पर और अगली कुछ बातें सिद्ध हो जाए तो जो पहले वाली बात है जिसके सिद्ध होने पर अगली बातें सिद्ध हो रही है तो जो पहली मूल आधार सिद्धांत है उसको अधिकरण सिद्धांत कहेंगे क्या कहेंगे अधिकरण सिद्धांत अधिकरण आधार को कहते हैं आधारो अधिकरण जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक सिद्धांत के आधार पर दूसरे सिद्धांत सिद्ध हो जाते हैं जैसे उदाहरण के लिए यदि ये आप मानते हैं कि ईश्वर है या आप मानते हैं ईश्वर है अच्छा ईश्वर कैसा है ये है या बहुत सारे एक वो जगह रहता है या सब जगह जड़ है या चेतन चेतन तो इतनी बातें आपने मान ली ईश्वर है ईश्वर एक है, है वो सब जगह रहता है वो चेतन अगर इतनी बात मान ली कि वो सब जगह रहता और चेतन है और चेतन है तो आगे बहुत सी बातें इस पर सिद्ध हो जाएंगी इसके आधार पर और आगे कुछ बातें और सिद्ध हो हो जाएंगी, जैसे यदि ईश्वर सर्वव्यापक है और चेतन है तो वो लोगों के कर्मों को देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा।, देखेगा और देखेगा तो फिर कुछ हिसाब रखेगा या नहीं रखेगा, रखेगा। फिर हिसाब रखेगा तो कुछ कर्मों का फल देगा या नहीं देगा? देगा देगा तो कर्म फल देगा तो कैसे देगा न्याय से न्याय से? न्याए। न्याए से। तो ये सारी बातें याद हो रही अभी की बातें पर सिद्ध ईश्वर से दो ईश्वर है सर्वव्यापक है चेतन है, है, है इतना मान लिया तो वो सर्वव्यापक फिर न्यायकारी भी सिद्ध हो जाएगा सर्वशक्तिमान भी सिद्ध हो जाएगा तो से दो कुछ बातें सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण से सिद्धि और अगली कुछ बातें से दो जाती तो जिसके आधार पर सिद्ध होती है उसको अधिकरण सिद्धांत कहेंगे तो इसमें अधिकरण सिद्धांत के हुआ कि ईश्वर है सर्वव्यापक है निराकार है चेतन है यह अधिकरण सिद्धांत और इसके आधार पर अगला प्रकरण यह सिद्ध हुआ कि वो न्यायकालीन सर्वशक्तिमान है तो ये है। तो जिसके आधार पर कोई उस पे उसको बोलेंगे तो अगली से सिद्ध हो जाएंगे अधिकारण सिंह अधिकरण के नाम से बोला जाएगा ठीक है चलिए ये भी हो गया अब इसके बाद है अब सिद्धांत इकतीसवा सूत्र है अब सिद्धांत सूत्र को बोलिए अपरीक्षित अभ्युपगम तद विशेष परीक्षण अभ्युपगम सिंह अभ्युगम चौथा सिद्धांत है अभियोग शब्द शब्द का सीधा सीधा अर्थ स्वीकार कर लेना क्या है स्वीकार कर लेना तो यहाँ सभी प्राय से कह रहे हैं अपरिक्षित जो जो बात अपरिक्षित अपरिशित का अर्थ है हमारी दृष्टि में तो सिद्ध है हम तो उसको ठीक जानते हैं पर जो दूसरा व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं जानता उसने अभी इस बात की परीक्षा नहीं की उसको ये बात समझ में नहीं आई हम तो हमको इसलिए हम उसको समझाएंगे हम तो समझ में आ गई हम उसको समझाएंगे उसको अभी समझ में नहीं आई। तो जिसको समझ में नहीं आई कोई बात उस बात का नाम है अपरिक्षित ठीक है उसकी दृष्टि में अपरक्षित मतलब वही वैसे तो वो मानता मैं ठीक हूं जबकि हम ये मानते हैं वो गलत है उसको अभी समझ में गलती क्या है तो ऐसी बात को अपरिक्षित करेंगे और हमने उसको समझाया कि आपकी बात ठीक नहीं है गलत है तो नहीं मेरी बात ठीक है बिल्कुल ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेंगे जैसे आप गणित में मान लेते हैं ना x इज इक्वल टू टेन मान लेते हैं ना जी सपोज मान लेते क्या बोलते हैं सपोज चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बस ये वही बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जैसा आप कह रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसी बात है। तो अब आगे हम उसको ऐसी बात बताएंगे जिससे उसको समझ गया कि जो तो तुम माने बैठे हो गलत है उसकी विशेष परीक्षा करेंगे उसको और अच्छे ढंग से समझाएंगे कि आप जो माने बैठे हो गलत तो इस तरह से बात करना इसको बोलेंगे अव्युभगम सिद्धांत का था। अपरिक्षित हाँ अभ्युभगम जो बात दूसरे की दृष्टि में अभी सिद्ध नहीं है उसको हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर रहे थे और स्वीकार करके उसकी विशेष परीक्षा करते हैं उसको अच्छे ढंग से समझाते हैं तर्क वितर्क से समझाते हैं तो इस सिस्टम को बोलेंगे अव्युभगम सिद्धांत जैसे उदाहरण हमने कहा ईश्वर निराकार है सर्वव्यापक है चेतन है वो कभी अवतार नहीं लेता कभी शरीर धारण नहीं करता अब दूसरा व्यक्ति तो मानता है कि ईश्वर अवतार लेता है वो तो उसको साकार मानता है अवतार वाला मानता है हम कहते हैं ईश्वर अवतार लेता है हमने कहा आपकी बात करनी है वो कहता है ठीक है करोड़ों लोग है जो मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है तो ये सारे गलत थोड़ी है। वो ऐसा तो अब हम उसको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता तो कैसे समझाएंगे थोड़ी देर के लिए हम उसकी बात मान लेंगे जब मान लेते हैं ईश्वर अवतार लेता है थोड़ी देर के लिए मान लिया अब आगे सोचते हैं क्या हुआ जब ईश्वर अवतार लेगा तो उसको भूख प्यास गर्मी ठंडी लगेगी या नहीं भूख प्यास लगेगी घर में ठंडे भी सोएगा भी जागेगा भी छह सात घंटा रोज सो जाएगा वो भी श्री राम जी वो लोग कहते हैं परमात्मा ने अवतार लिया श्री राम जी के रूप में श्री कृष्ण जी के रूप में तो श्री राम जी रात को सोते थे सो श्री कृष्ण जी सोते थे अच्छा जब वो सोए गए तो दुनिया को कौन संभालेगा तो क्या सोता है? अगर वो क्या घंटे सोएगा तो सात घंटे तो में दुनिया की खबर कौन रखेगा कौन सबके कर्मों का हिसाब रखेगा तो कैसे रखेगा बंद तो रहती नहीं बन दुनिया तो चालू रहती है चौबीस घंटे भारत में अमेरिका में दया नहीं, नहीं, नहीं तो चलती है तो जब ईश्वर सो जाएगा अवतार लेकर तो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी उसका परिणाम ये नहीं मिलेगा वो तो सबके कर्मों को देख नहीं पाएगा हिसाब रख नहीं पाएगा तो न्याय भी नहीं कर पाएगा अब सोचिए बुद्धि से क्या ईश्वर को सोना चाहिए तो आप सोच लो अब वो ईश्वर का अवतार माने या नहीं माने क्या ठीक है नहीं माने नहीं माने बस ऐसे समझाए अगर ईश्वर अवतार लेगा तो उसको सोना पड़ेगा कभी बीमार भी होगा कभी दुखी भी होगा श्री राम जी दुखी हुए या नहीं हुए स्वीकार हो गया बेचारे दुखी होते रहे दौड़ते रहे जंगलों में भटकते रहे पूछते रहे बताओ मेरी सी करवाए पेड़ों तो से पूछ रहे हैं हाँ हवाओं से पूछ रहे हैं पर्वतों से पूछ रहे हैं बताओ कितने दुखी हुए तो प्रश्न उठेगा क्या ईश्वर दुखी भी होता है नहीं होता तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि श्री राम जी ईश्वर ऐसे हैं इसको बोलते सिद्धांत सिद्धांत थोड़ी देर के लिए किसी बात को स्वीकार कर लेना और फिर उसको दूसरे तरीके से समझाना यह अब सिद्धांत है तो एक व्यक्ति ने कहा आत्मा तो साकार है चलो मान लेते आत्मा साकार थोड़ी देर के लिए मान लेते तो हमने कहा जो वस्तु साकार होती है वो जड़ होती है या चेता जड़ होती, होती है जो वस्तु साकार होती है वो जड़ होती है ये दीवारें सब साकार है ये सब जड़ है अब आत्मा को साकार मानोगे तो वो जड़ मानना पड़ेगा अब बोलिए आत्मा को जड़ मानेंगे नहीं मानेंगे तो फिर बात कलम गलत से दो गई आत्मा साकार गलत से हो आत्मा तो वो तो चेतन और आत्मा को तो जड़ मांगे फिर तो बात ही तो तो जाता <coughs> तो है तो इस सारी पद्धति को बोलेंगे अब योग सिद्धांत क्या बोलेंगे ये चौथे प्रकार का सिद्धांत होगा ठीक है चार प्रकार के सिद्धांत हो गए तो हाँ जी बोलिए प्रतितंत्र सिद्धांत है दो आपस में टकराने वाले सिद्धांत सिद्धांत उनको कहेंगे उसकी परिभाषा है जब तो दो सिद्धांत आपस में टकराते हैं बस इतना ही उसका अर्थ है टकराने वाली बातें प्रतितंत्र सिद्धांत अब तो हम उसकी गलत बात को थोड़ी देर के लिए स्वीकार करना है थोड़ी देर के लिए क्यों उसको सही बात समझानी है इस उद्देश्य से हमने किसी की गलत बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया तो ये बात तो अलग हो गई उसमें तो माना नहीं था उसमें तो सिर्फ सिद्धांत प्रस्तुत किया था आपका ये सिद्धांत है हमारा ये सिद्धांत प्रतिकल्त्र सिद्धांत उसमें केवल इतनी बात थी इसमें तो समझाना हमको इसलिए कुछ देर के लिए हम उसकी बात मान लेंगे तो कुछ देर के लिए मान लेना कि ये सिद्धांत ये ठीक है? तो चार सिद्धांत पूरे हो गए अब सोलह पदार्थों के नाम कैसे दोहराएंगे पहला सूत्र देखिए और जोड़िए प्रमाण प्रणे संशय दृष्टांत सिंत निर्णय, निर्णय, वाद, वाद, जाति, जाति, तो अब तक हमने चर्चा कर ली छह प्रमाण संचय प्रयोजन होगी सागर भी क्या है अब आगे, तो आगे, तो आगे, तो आगे, तो आगे देखिए, वो की चर्चा शुरू होगी ये पांच अवयव कहते हैं किसी वस्तु का एक भाग एव भाग, एक पार्ट तो जब हम बातचीत करते हैं अपनी बात हाँ को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें चार पांच हिस्से होते हैं। वाक्य में पूरी बात को कहने में चार पांच हिस्से होते हैं। तो पांच भाग है उनका नाम है अवयव और ये संख्या में पांच है तो इस कारण से इसको पंच अवयव भी कहते हैं पंच माने पांच अवय माने भाग अपनी वाक्य के अपनी बात के पांच हिस्से उनका नाम है पंच तो ये भी एक बढ़िया टेक्निक है किसी बात को सिद्ध करने के लिए पहले चार प्रमाण बताए थे और से याद है प्रत्यक्ष अनुमान, हनुमान ये चार चार प्रमाण बताए थे प्रत्यक्ष हनुमान और शब्द ये चार प्रमाण हो गए और एक पांचवा स्टाइल है पंच ये अनुमान प्रमाण से काफी कुछ मिलता जुलता है अनुमान प्रमाण से काफी मिलता जुलता तो अब ये जो पंचावय है इस सूत्र में तो सिर्फ नाम बताए पांच अवयव हैं। उनके नाम बता दिए एक बताएंगे पहला अवयव कौन सा है? प्रतिक प्रतिक प्रतिक तो सूत्र बोलिए साधितिया जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वो बात कैसे करनी चाहिए उसका नियम शुरू ही बहुत सारे लोग बात करते हैं, सारा दिन बात करते हैं पर अधिकांश लोगों को बात करनी आती नहीं है। तो सीखी गुर तो है तो वो सच है आपने सीखी हम फिर एक घंटे तक बहस करते रहेंगे बाद लोग एक ही बात कह रहे थे तो एक घंटा क्यों दोनों एक ही बात कह तो रहे <laughs> तो थे तो एक घंटा क्यों खराब किया तो एक ही बात है तो झगड़ा खत्म जो टाइम खराब कर रहा और लोग टाइम खराब करते हैं और फिर कहते मैं यही तो कह रहा हूँ इस कारण से उनको बात करने नहीं आता तो ये बात करना सिखाता है नए रशन वो सबसे पहले अपने पक्ष की स्थापना करो आप क्या मानते हैं पहले अपना पक्ष बताओ यहाँ से बातचीत शुरू होती है तो ये जो सूत्र पहला बोलिए पहला का मतलब जो हमको सिद्ध करना है जो बात हम सिद्ध करना चाहते हैं जो बात हम कहना चाहते है उसका नाम है साध्य और निर्देश अर्थ प्रस्तुत करना साथ देखो प्रस्तुत करना इसका नाम है प्रतिज्ञा ये पहला हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले वो बताओ फिर आगे बात शुरू होगी अब दो व्यक्ति बात करेंगे तो दोनों का ये कर्तव्य है वो अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें मैं ये मानता हूँ वो कहकर मैं ये मानता हूँ अगर दोनों में टकराव हुए तो बात आगे बढ़ेगी और दोनों का एक ही बात है फिर बात बढ़ेगी बात खत्म होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी इसलिए मैं सबसे पहले अपना पक्ष रखो अपना पक्ष की स्थापना करो मैं क्या मानता हूं इसको कहते हैं प्रतिज्ञा ठीक है जैसे उदाहरण के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं और आप काम से सुन रहे हैं? हाँ हरियाणा सुन रहे ना मैं जो तो शब्द बोल रहा हूँ क्या आप उसे आँख से देख सकते हैं कान से सुन सकते तो मैंने शब्द शब्द बोला आपने सुना सुनने के बाद वो अभी भी खत्म हो गया खत्म खत्म हो हो गया गया कौन सा शब्द जो मैंने बोला रहेगा तो देखो एक पक्ष रहेगा एक कह नहीं रहेगा करेगा शब्द अनित्य है जो ये कह रहे हैं कि शब्द नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा नष्ट हो जाएगा दूसरे पक्ष वाले कहेंगे शब्द नित्य है शब्द रहेगा जो शब्द हम से बोल रहे तान से सुन रहे हैं वो शब्द खत्म हो जाएगा एक पक्ष और शब्द रहेगा ये दूसरा पक्ष तो इसका नाम है प्रतिज्ञ जब दो व्यक्ति बात करेंगे अपने अपने पक्ष को स्थापित करेंगे मैं ऐसा मानता हूँ शब्द नित्य है वो कहेगा मैं ऐसा मानता हूँ शब्द नित्य है अब आगे चर्चा चलिए तो ये पहला पहला अवयव है प्रतिज्ञ समझ रहे अब दूसरा दूसरा अवयव देखिए चौतीस अभी हो जाएगा अभी, अभी निर्णय करते हैं उदाहरण भी साथ साथ चलते रहेंगे और एक जाएगा तो पहले हमने दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने पक्ष की स्थापना कर दी इसका नाम है प्रतिज्ञा एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा है कि शब्द अनित्य है अनित्य का मतलब नष्ट हो जाएगा वो सदा रहेगा खत्म हो जाएगा दूसरे का पक्ष है कि शब्द नित्य है मतलब वो नष्ट नहीं होगा रहेगा सुनने के बाद भी रहेगा वो नित्य है अब दूसरा है हेतु में दूसरा एक कौन सा है हेतु हेतु का सूत्र पढ़िए चौतीसवा उदाहरण साधन साध्य साधन हेतु इसको हेतु कहते हैं हेतु का मतलब कारण जब भी हम कोई अपने पक्ष की स्थापना करते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ तो आपको तो कारण बताना पड़ेगा का, क्यों मानते हो आपकी बात तो क्यों ठीक मान ली जाए आप कहते मेरी बात ठीक ठीक है, है? क्यों है? कारण बताओ। ऐसे थोड़ी आपको तो थोड़ी कारण है बताओ कारण शब्द नष्ट होता है वो उत्पन्न तो होता है आपने का शब्द रहता है कारण बताओ नष्ट भी होता है कारण बताओ क्यों नहीं होता रहता है तो, रहता है। तो मैंने स्मृति में रहने वाले शब्द की बात पूछी थी या कान से सुनाई देने वाली थी ऐसे इसलिए पहले कहा था जो मैं बोल रहा हूँ आप कान से सुन रहे हैं उस शब्द की बात है शब्द सही तरह का है एक शब्द ये बोला और आपने सुना ये भी शब्द और ये आपकी कॉपी में लिखा है वो भी शब्द है एक आपके दिमाग में वो भी शब्द है जो बचपन से सिखाला ये कौवा है ये कबूतर है ये आलू है ये बैगन बचपन में सिखाला ना वो अब तक दिमाग में स्थिर है उसकी बात नहीं कर रहे उस स्थिर शब्द की बात नहीं कर रहे जो दिमाग में है हम तो इस शब्द की बात कर रहे हैं जो तो साउंड है जो ध्वनि है हमने बोली आपने सुनी उसका क्या हुआ इस शब्द की बात चल रही है तो जब वक्ता किसी और टॉपिक पे चर्चा कर रहा है सामने वाला कुछ और बोल रहा है तो फिर वहां पर पटे बैठेगी नहीं तो फिर वहाँ काम काम भी हो जाएगा और वक्ता ने कहा इस शब्द की बात ध्वनि वाले शब्द की बात और सामने वाले ने दूसरा अर्थ लिया शब्द का और उसके शब्द का दूसरा अर्थ निकाल दिया इसको बोलेंगे छल क्या बोलेंगे बोले तो इसलिए छल नहीं करना सोलह पदार्थों ने छल की है उसको भी समझना छल नहीं करना छल की एक घटना बताऊँ अहमदाबाद में है मैं एक जगह पर क्लास चलाता था ऐसे ही दर्शन की पढ़ाता था अब वो क्लास चलती थी फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था एक सेट की दुकान थी उसमें ऑफिस बना हुआ था तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ जाके बैठ गया साढ़े पाँच बजे क्लास है शाम को तो पाँच बजे पहुँच गया तो आधा घंटा वहाँ थोड़ी हवा खा ठंडा हो गया साढ़े बजे क्लास शुरू करेंगे तो पाँच बजे में जा कर बैठ गया और सेठ जी से थोड़ी बातचीत करा और पाँच पच्चीस का अलार्मा रखा था मोबाइल में ताकि वो अलार्म बजे और मैं साढ़े पाँच क्लास में पहुँच जाऊँ पाँच पच्चीस पर अलार्म लगा तो मैंने देखा और टाइम हो रहा है तो मैंने कहा अच्छा सेठ जी मैं ऊपर जा रहा हूँ क्लास का टाइम हो गया तो सेठ जी बोले जी इतनी जल्दी क्या ऊपर जानेगी अभी बहुत छोटी उम्र आपकी जल्दी क्या ऊपर जाने चल मैंने जिस अर्थ में बोला था कि ऊपर जा रहा हूँ और सेठ जी ने दूसरा अर्थ बना दिया मेरा ऊपर जा रहा हूँ का मतलब क्या था मेरा तो ऊपर जाने का मतलब ये था और उन्होंने दूसरा अर्थ बना दिया ऊपर जाने की क्या तो इसको बोलते हैं वक्ता में जो बात कहता है उसी अर्थ में लेना चाहिए तो हमारी बात चल रही थी शब्द नित्य है या अनित्य है तो एक पक्ष का शब्द अनित्य है वो नष्ट हो जाए कौन सा शब्द? जो ध्वनि तो शब्द है ये साउंड की बात कर रहे हो जो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं ये जो साउंड है इसकी बात चल रही है उसकी बात नहीं चल रही जो डायरी में लिखा है जो कॉपी में लिखा है जो दिमाग में रखता है उसकी बात नहीं चल रही ठीक है ना तो जब भी आप आपस में बातचीत करें पहले तो स्पष्ट करो आप क्या लेना क्या चाहते हैं उसको पहले स्पष्ट करो उसकी बात ठीक ठीक समझ लो वो किस टॉपिक में बात कर रहा है फिर उस टॉपिक में जो आपका विचार हो फिर वो रखना चाहिए नहीं जो फिर वही होगा वो अपनी बात करता रहेगा आप अपनी बात करते रहेंगे एक तो <coughs> एक है कि आदमी अमेरिका में बैठा है बोल रहा है सब बोल ठीक है हम यहाँ सुन रहे हैं। वो हवा के अंदर था थीवे। दूसरे ये बोला गया है कि कभी मारवाड़ में जब भी कोई बात की होगी तो उस बात को भी सुना जा सकता है ऐसा लोग साइंटिस्ट कह रहे हैं ऐसा कहते हैं हम उन आवाजों को पकड़ लेंगे हम उन ध्वनियों को पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। तो तो पाँच हजार साल पहले हुई थी, हम उनको पकड़ लेंगे ऐसा वो कह रहे हैं ये झूठ है वो नहीं पकड़ पाएंगे मैं कहता हूँ ये झूठ है वो उन स्वर्म्स को ध्वनियों को नहीं पकड़ पाएंगे और ये बात मैंने एक साइंटिस्ट के सामने सिद्ध भी कर दी ये अपनी बात प्रमाण से तर्क से अपनी बात सिद्ध भी कर दी उस साइंटिस्ट के सामने और वो साइंटिस्ट कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है एच ओ फिजिक्स डिपार्टमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी उसका एच ओ है और डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी फैलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी अमरीका की जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की संस्था है उसका मेम्बर है उसके सामने मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये बात झूठ है आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे महाभारत की ध्वनियों को तो उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कैसे? हम जो तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं बोलते हैं ये दो तरह से रहती है एक तो मैं अभी बोल रहा हूं और मेरी आवाज हवा में जा रही है और हवा मेरे शब्दों को ढोकर आपके काम तक ले जा रही है और आपने कहा से सुन लिया मैंने बोला आपने सुन लिया शब्द खत्म हो ठीक है तो मेरे शब्द जो आपके कान तक पहुंच रहे हैं उसका जो माध्यम है वो है वायु हवा अगर कहीं पर वैक्यूम पैदा कर दें हवा निकाल दें तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है और जहां हवा होती है वहाँ साउंड ट्रेवल करती है तो हवा जो है साउंड का मीडिया है एक तो हवा में चलती आवाज़ दूसरा तरीका ये है कि हम जो तो शब्द बोलते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसको रेडियो स्टेशन में टेलीविजन सेंटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं बदल देते हैं और फिर वो इलेक्ट्रो वेव्स वो फेंक स्पेस में आकाश में छोड़ देते हैं और वो चलती जाती है उस रूप में फिर आगे जहाँ पर ट्रांसमीटर लगाएंगे ट्रांसफार्मर का वो उसको रिसीव कर लेगा और वो रिसीव करके उसको वापस साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा वापस वैसे ही बदल देगा जैसा बोला और बदल करके उस मशीन में स्पीकर में डाल देगा फिर वो स्पीकर से आवाज निकलेगी फिर आपको सुनाई देगी जैसे आप रेडियो टेलीविजन में देखते हैं रेडियो टेलीविज़न में जो प्रसारण होता है वो ऐसे होता वहाँ से वो ट्रांसमिट करते हैं आपका टी सेट उसको पकड़ता है उस चैनल में वो उसको फिर वापस साउंड में कन्वर्ट करता है फिर वो स्पीकर में आवाज आती है फिर वो हवा में आती है और फिर कान में आती है इस तरह से दो तरीके से वायु में और इलेक्ट्रटेटिव वेव्स के रूप में ध्वनि चलती है इसी बात समझ में आ गई अच्छा अब जो इसमें पहली पद्धति है मैंने बोला शब्द उत्पन्न हुआ हवा में चला आपके कान तक गया आपने सुन लिया और वो हो गया वो तो ख़त्म हो जाता है और आगे दीवार आ गई तो दीवार से टकरा के खत्म हो जाएगा तो रेडियो तो स्टेशन में जो तो रिकॉर्डिंग्स होती है वहाँ पर साउंड प्रूफ रूम्स बनाए जाते हैं जिससे कि आवाज़ बाहर नहीं जाए उस हॉल के अंदर ही रहती है और वो रिकॉर्डिंग हो जाती है और उससे बाहर नहीं जाती वही टकरा के ख़त्म हो जाता है तो जो गाड़ियों में चलती है ध्वनि शर्ट वो तो इतनी देर में ख़त्म हो जाता है एक बार सुनाई और ख़त्म हो गया और दूसरा जो ढंग है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कन्वर्ट करके भेजने का तो वो अगर जा रही है स्पेस में आकाश में वो जा रही है तरंगे दिन्दे दिन्दे उस रूप में और हम वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ लेंगे तो कैसे पकड़ेंगे जब उससे तेज गति वाली तरंगें आप उनके पीछे दौड़ाएंगे तब उनको पकड़ सकते हैं एक कार चली से दिल्ली और वो साठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ठीक बजे वो रवाना हो उसके बाद साढ़े आठ बजे दूसरी कार हमने भेजी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए अगर उसकी गति भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या वो दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी नहीं, नहीं पकड़ेगी पंचर होना नहीं पंचर नहीं होना हाँ गड़बड़ मत करो गड़बड़ कर दोनों की गति बराबर है पहली कार भी साठ की गति से दूसरी भी साठ की गति से दूसरी कार आधा घंटा लेट चली तो उनमें आधे घंटे की दूरी बनी रहेगी और वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी अगर दूसरी कार पहली कार को पकड़ना चाहती है तो दूसरी कार की गति साठ से ज़्यादा होनी चाहिए तेज़ होनी चाहिए तब तो धीरे धीरे धीरे उसको जाके कहीं ना पकड़ लेगी ये दृष्टान आ गया अब आगे चलते हैं। जो पांच वर्ष पहले महाभारत के युद्ध की थी थी, और जो वार्तालाप था, थी, उसका रेडियो टीवी से प्रसारण हो गया और हो गया वो उसी तरंगों के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में उसकी गति है तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर दुनिया में ये अब तक की सबसे तेज़ गति वाली तरंग है तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सेकेंड और आज पाँच हजार वर्ष के बाद महाभारत के युद्ध के तो पाँच हज़ार वर्ष बाद अब जो तो हम दूसरी तरंग में भेजेंगे उनको पकड़ने के लिए उनकी गति भी तीन लाख किलोमीटर है वो उससे तेज़ गति है ही नहीं बताओ कैसे पकड़ेंगे पिछले पिछले कार कार भी भी गति पे चल रही, भी पे चल चल रही रही है, तो तो है, अगले दोनों में गैप रहेगा। तो सकती तो स्वीकार कर ली बोले आपकी बात नहीं पकड़ पाएंगे ये विद्वान जो बोलते हैं बोलते हैं ना आ, कि हम पकड़ तो लेंगे उन्होंने साइंस थोड़ी पढ़ी है मैंने तो पढ़ी है तो ना इसलिए बोल बोलता हूँ हाँ देवव्रत जी वो बोलते हैं हाँ तो उनको अभी साइंस और पढ़नी पड़ेगी मैं तो सीखता रहता हूँ जो विद्वान मिलते हैं उनसे सीखता रहता हूँ साइंस भी सीखता हूँ कॉमर्स भी सीखता हूँ वकालत भी सीखता हूँ जो विद्वान मिलता है उससे सीखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा सीखता रहता हूँ तो उससे फिर लाभ होता तो उन ध्वनि तरंगों को वैज्ञानिक लोग नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा तेज चलने वाली तरंगे है ही नहीं वो तो सबसे तेज तरंग चल रही पूरी हो गई, अब लौट के आते हैं अपनी पहली वाली बात पर जो ध्वनि है साउंड, शब्द जो हवा में चलता है मैंने बोला और उसकी बात चल रही है वो शब्द नित्य है या अनित्य है ये दो पक्ष चल रहे हैं तो एक पक्ष वालों ने अपने पक्ष की स्थापना की शब्द अनित्य है शब्द सदा रहेगा तो उसको भी बताना पड़ेगा क्यों सदा रहेगा ये जिम्मेदारी दोनों की बराबर है दोनों को बताना पड़ेगा क्यों ऐसे थोड़ी मान आप बहुत ही मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ ऐसे थोड़ी मान लेंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ या राजस्थान का हूँ गुजरात का हूँ या महाराष्ट्र का हूँ जो भी आप पक्ष की स्थापना करते हैं उसको सिद्ध करना पड़ेगा तो उसमें पहली बात आती है क्यों कारण बताओ तो इन्होंने कारण बताया क्योंकि वो उत्पन्न होता है ये दूसरा हो गया हो इसको बोलेंगे हेतु हेतु मतलब कारण ठीक है तो पहली बात क्या थी प्रतिक्रिया क्या हुई शब्द अनित यह उत्पन्न होता है हाँ, वो पहली प्रतिक्रिया क्या है शब्द अनित्य है तो ये कारण बताया तो जब कारण बताएंगे तो इसको टेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति बतानी पड़ेगी कला व्यक्ति गुजरेगा या व्यक्ति इस यहाँ पर व्यक्ति नियम बताना पड़ेगा कि ये नियम लागू होता है या नहीं होता इस बात को टेस्ट करेंगे तो उसकी भाषा ये होगी जो आपने हेतु बताया क्या बताया क्योंकि ये उत्पन्न होता है तो यहाँ से इसकी भाषा चलेगी जो जो वस्तु उत्पन्न होती है बोली वह वह वस्तु अनित्य होती है तो जो सिद्ध करना था उसको बाद में और जो हेतु दिया उसको पहले इस तरह से ये भाषा बोली जाएगी हेतु दिया था क्योंकि ये उत्पन्न होता है उत्पत्ति वाला हेतु दिया तो यहाँ से शुरू करेंगे जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह वस्तु अनित्य होती है इस तरह से भाषा बोलेंगे तो ये नियम बन गया जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है अनित्य होती है नष्ट होती है ये बात है अब हमको देखना दुनिया भर में जितनी वस्तुएं पैदा होती हैं क्या वो सारी की सारी नष्ट होती है या नहीं होती है। अगर होती हैं तो आपका हेतु ठीक है आपकी व्यक्ति ठीक है आपका हेतु ठीक है करेक्ट वो तो सिद्ध जाएगी बात और आपने जो हेतु रखा यदि वो नियम टूट गया कहीं नियम कट गया तो समझ लो आपका हेतु गलत वो आपके बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएगा है पहली बात क्या थी प्रतिज्ञा है। है। जो जो वस्तु यहाँ तक पहुँच गए ये हेतु ये जो है हेतु का हिस्सा है इसके साथ ही इसको बोल हूं। ये होगा, नहीं बोलना सही। जो जो है, है। अब सही बनेगा, पूरा सही सूत्र के शब्दों को देखिए उदाहरण साधरिया उदाहरण के साथ समान धर्म होना चाहिए समान धर्म सिमिलरिटी समानता उदाहरण के साथ इसकी समानता होनी चाहिए और साध्य साधनों साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए तो समर्थ है या नहीं वो व्यापति से पता चलता इसलिए साध्य साधनों का मतलब हुआ व्याप्ति बताओ वो नियम बताओ कि क्यों आपकी बात ठीक है तो वो नियम बताए कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट होती है ये नियम है अब इस लेते अगर ये नियम नहीं टूटा तो यह तो अगर नियम टूट गया तो हेतु गलत है जो हेतु गलत है वो पक्ष की भी नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये में दूसरा था हेतु हेतु हेतु उदाहरण साधन इसको कहते हैं ठीक है समझ में आ गया चलिए चलते हैं हेतु दो प्रकार का होता है इतने का, का होता। दो प्रकार का।, का एक होता है साधर्ण से और दूसरा होता है वही धर्म से साधर्म से और वही धर्म से साधारण सिमिलरिटी समानता से और वही वैधर्म उससे उल्टा विपरीत भी होता है तुलसी का भी होता है उल्टा भी होता है दोनों तरह होता है तो अब अगला सूत्र देखिए पैंतीस बोलिए तथा वैधर्म ता. आप इस तथा वैधर्म्यार उसी प्रकार से वैधर्म से भी हेतु होता है जैसे साधर्म से होता है वैसे वैधर्म से भी होता है एक बात को हम पॉजिटिवली कह सकते हैं उसी बात को हम नेगेटिवली भी कह सकते हैं दोनों तरीके से कह सकते हैं जैसे किसी ने कहा समय का पालन करता हूं ये पॉजिटिवलीगेटिव है ये ने ने मैं समय का करता हूं। इस बात को नेगेटिव तरीके से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं समय का पालन नहीं करता हूँ बात मतलब तो वही है ने वो नेगेटिव बोलती है कभी उस तरह से दोनों तरह से ठीक है दोनों तरह से बोला जा सकता है मैं समय का पालन करता हूँ चाहे वैसा तो बोलो और चाहे ऐसा बोलो कि ऐसा नहीं है कि मैं समय का पालन नहीं करता हूँ मतलब समय का पालन करता हूँ दोनों तरह से बोल सकते तो हेतु दोनों तरह से है एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला साधारण से या वैधर्म से दोनों तरह से बोला जाता है तो ये वैधर्म का जब हेतु प्रस्तुत करेंगे तो उसमें ऐसी भाषा होगी दो नेगेटिव आएंगे जैसे इसमें दो नेगेटिव आए ऐसा नहीं है कि मैं समय का पालन नहीं।, नहीं करता हूं दो नहीं आए ना तो नहीं, नहीं दोनों कटेगा पॉजिटिव होगी अर्थात में समय का पालन करता हूं ठीक है तो मूल जो हेतु के शब्द हैं वो तो वही रहेंगे व्यक्ति में परिवर्तन आएगा व्यक्ति में बदलाव आएगा तो फिर से हम बात करेंगे प्रतिक्रिया क्या थी होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित होती है ये पॉजिटिव हो गए साधारण से हेतु अब इस वाक्य को के दोनों नेगेटिव करते हैं जो जो वस्तु hmm. <tinham Lutheran> उत्पन्न नहीं होती hmm. भाई भाई hmm. hmm. नहीं होती hmm. तो वो नष्ट भी नहीं होती तो अब मतलब क्या निकला मतलब ये जो उत्पन्न होती हो नष्ट होती है वो पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया तो ये वैधानिक से हेतु हो गया ठीक है ना क्लियर जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती तो बात ठीक हो तो जब वह धर्म से हेतु प्रस्तुत करेंगे तब ये भाषा बोलेंगे जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह व्य नष्ट भी नहीं होती तो ये हेतु की बात होगी दो प्रकार का हेतु अब तीसरा अवयव है उदाहरण अब उदाहरण देना पड़ेगा पंच में तीसरा अवय उदाहरण सूत्र 36 बोलिए साध्य साधर में आप धर्मभावी दृष्टान उदाहरण ये उदाहरण उदाहर। की परिभाषा है उदाहरणों से कहते हैं साध्य के साथ समान धर्म वाला होना चाहिए हेतु क्या था उदाहरण और उदाहरण क्या है साध्य साधन मतलब हेतु और उदाहरण में तालमेल होना चाहिए दोनों में समानता होनी चाहिए वो वस्तु उदाहरण बनेगी जिसका साध्य के साथ साधन हो और हेतु वो बनेगा जिसका उदाहरण के साथ साधारण्य हो तो हेतु और उदाहरण दोनों में तालमेल होना चाहिए और आगे कहा तत्म भावी उस साध्य के धर्म को धारण करता हो यानी दो बातें होगी एक बात तो साध्य के साथ समान हो और दूसरी बात भी उसके धर्म वाली को धारण करता हो। मतलब दो बातें उसकी धारण करता हो साध्य वाली तो ऐसी बात को उदाहरण करेंगे ठीक है तो एक बात जो है ना जो आपने हेतु में कही थी हेतु में क्या गई उत्पत्ति और प्रतिज्ञा बारे भी क्या थी अनिता ये दोनों बातें उदाहरण में होनी चाहिए ये हेतु होनी चाहिए उदाहरण में और प्रतिज्ञा वाली भी होनी चाहिए यही दो बातें आपने व्याप्ति में बोली थी जो जो तो वस्तु उत्पन्न होती है वो वो नष्ट होती है तो उदाहरण वो बनेगा जिसमें उत्पत्ति भी हो और नाश भी हो दोनों होनी चाहिए वो अब जैसे मकान ये उदाहरण है क्या मकान उत्पन्न होता है मकान, घर मकान बनता है या नहीं मकान क्या मकान बनेती है टूट जाएगा ना मकान बनता मकान दूट दूट दूट दूट दूट है और मकान टूटता है तो दो बातें हैं उसमें जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है मकान उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है इसलिए मकान उदाहरण है अब ये उदाहरण वो बनेगा जो पहले बताया दोनों पक्ष जिसको स्वीकार कर रहे हैं वो उदाहरण जिसको एक माने एक नहीं माने वो उदाहरण नहीं बनेगा तो पक्ष वाला है। क्या वो इस बात को स्वीकार करता है या नहीं कि मकान बनता है और टूटता है अगर दोनों स्वीकार करते हैं तो उदाहरण ठीक है चलिए उदाहरण ठीक है चल जाएगा अगर दूसरे पक्ष वाला गए हम तो नहीं मानते हम नहीं मानते आपका दृष्टान्त गलत है आप मानते हम थोड़ी मानते हैं तो फिर वो दृष्टान्त नहीं बनेगा अब जो मना करेगा कि हम आपका दृष्टांत नहीं मानते तो उसको प्रमाण तर्क सिद्ध करना पड़ेगा हम क्यों नहीं मानते हट से नहीं बोलेगा कि हम नहीं मानते ये तो पागलों का लक्षण है जो कहता है ना हम नहीं मानते पागल है उसका दिमाग खराब दो व्यक्ति में बात चल रही थी एक नेगा होते हैं उसको स्वीकार करना अगर वास्तव में तब वो हम नहीं मानते वो पूछेगा क्यों नहीं मानते वो फिर तर्क देगा अपना प्रमाण देगा क्यों नहीं मानते उसको सिद्ध करेगा कि तुम्हारी बात गलत है उसको सिद्ध करना पड़ेगा यदि वो गलत सिद्ध नहीं कर पा रहा तो उसको मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा तो दोनों व्यक्ति बात को स्वीकार कर लेंगे तो अगर दोनों से कोई मना नहीं कर पाया दोनों ने स्वीकार किया तो ये दृष्टान ठीक है तो ये तीसरा अवयव हो गया जैसे मकान तो आप तीनों को फिर से क्रम से बोलेंगे मेरे तो पीछे पीछे बोलिए शब्द अनित्य है अनित्य है। क्योंकि ये उत्पन्न उत्पन्न होता होता है। है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है जो वह वह अनित्य होती है, है।, वै वै है।, है। जैसे मकान बोलिए समझना ऐसे होती है बात ऐसे बात कर लीजिए झगड़ा झगड़ा निकलना चाहिए मैं तो नहीं मानूंगा फिर तो पाकिस्तान की बात मैं नहीं मानूँगा तो जो भी बात करे प्रमाण से करे करे करे से ठीक तो है है है ये बोलने का तरीका दूसरी भी होता होता शब्द है कोई और शब्द ने ना ध्वनि ये, तो ये नेतृत्व तो है अब इसकी टक्कर में जो दूसरे पक्ष वाला बैठेगा वो कहेगा शब्द नृत्य है तो उसको भी पंच प्रस्तुत करने पड़ेगा का होता है, वो होता है जो ईश्वर के पास है वो नृत्य है क्या ईश्वर अपने पास भूल जाता है ना उसके ज्ञान उसका ईश्वर का ज्ञान देते है और वो जो ज्ञान हमें देता है वो वेद मंत्र सुनाता है सृष्टि के आरम्भ में वो अपने मेरे पुरोहितम्य देवो नृत्य ऋग्वेद का पहला मंत्र है तो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में दिया और पिछली सृष्टि में ने दियाश्वर दिया? के पास नित्य है वो यही मंत्र सुनाएगा हर सृष्टि को यही सुनाएगा वो नहीं भूलेगा हम भूल जाएंगे तो हम हमारा ज्ञान अनित्य है हमारे शब्द भी अनित्य है हम भूल जाते हैं पर शुरू से बचपन से लेके मरते दम तक पूरे जीवन भर यदि हमने याद रखा कि ये शब्द और ये है तो उतनी सीमा तक वो नित्य माना जाएगा हमारे पास भी इतनी देर तक तो नित्य माना जाएगा परंत काल तो रहेगा वो तो पूरा ही नृत्य है बोलिए पदार्थ शब्द शब्द शब्द जो जो है बहुत तो तो तो है। है। आपने सीख लिया और उसको दिमाग में याद कर लिया उन्होंने कहा कि सेब है से भाई इसका नाम है सेब वो आपने याद कर लिया इसका नाम सेब है तो वो शब्द आप तो याद है ना आपको वो नित्य है ये जो मैंने साउंड में बोला से ध्वनि बोली और आपने सुनी खत्म हो गई ये नित्य नहीं तो ध्वनि अलग चीज है और जो दिमाग में रखा है वो अलग चीज़ है वो शब्द अलग है ये शब्द अलग है इसी तो कह रहे हैं पहले निर्णय करो कि आप कौन से शब्द की बात कर रहे हैं पहले डिसाइड करो ध्वनि शब्द की बात कर रहे हैं या जो बचपन में सीखा था उस शब्द की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एक टॉपिक पर नहीं, नहीं नहीं वो अनित तो रहेगा ध्वनि की बात कर रहे हैं रहा हूँ बात क्यों आप तो दूसरा शब्द की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं बात नहीं बनेगा बाद जब दोनों एक टॉपिक पे चर्चा कर उनका टॉपिक अलग है आपका टॉपिक क्या लगे तो चर्चा करेंगे कोई मतलब नहीं कैसे नहीं होती बातचीत पहले डिसाइड करो किस पे बात कर रहे हैं कौन से शब्द की बात कर रहे हैं पहले वो स्पष्ट करो अब मेरा मेरा ये काम चालीस साल हो गए मुझे ये काम करते चालीस वर्ष हो गए मेरे पास बहुत सौ मार्ग हो रोज शंका समाधान करते हैं पचास वर्ष पूछते हैं ढाई घंटे तक शंका समाधान चलती है और उसमें एक कंपनी है जी फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन तो एक इंजीनियर मुझे बोला कंपनी में इंजीनियर्स की शंका समाधान तो चलता है कॉलेज में जाते हैं तीन तीन घंटे चलता है तो कितने ही लोग सवाल पूछते तो मैं पहले बोलकर सवाल समझ लेता पूछ क्या है अगर मैं सवाल ही नहीं तो तो उत्तर क्या और सवाल मैंने ठीक नहीं समझा तो पूछेगा कुछ और, और, मैं कुछ और। फिर तो मजा तभी तो आएगा ना जो तो पूछे उसी का उत्तर दिया जाए इसलिए बातचीत करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है पहले समझ करो वो पूछ के आ रहा है कई बार वो बेचारा बोलने वाला इतना कन्फ्यूज होता है वो अपने प्रश्न को भी नहीं रख पा रहा ऐसा <laughs> है अपनी बात को अब मुझे अनुभव है तो मैं उसके थोड़े टूटे टूटे शब्दों से ही समझ लेता हूँ ये क्या पूछना चाह रहा है फिर मैं उसके सामने पूछता हूँ क्या आप ये पूछना चाहते तो हाँ हाँ हाँ यही पूछना चाहता <laughs> हूँ तो मुझे मैं पहले नहीं, नहीं। पहले बात के की जवाबी और हम सारा जीवन माँ बोलते है, माँ, है? ये शब्द नित्य है की माँ शब्द हमारे दिमाग दिमार में फिट हो गया इसका नाम माँ है ये जो शब्द है ना माँ जो दिमाग में बैठा है वो नित्य है तब तक उसकी नित्यता है जब तक हमें याद रहेगा तब तक और जब हम वहां से बात करते हैं और संबोधन करते हैं माँ ये जो साउंड रही है, ये अनित्य है जो यहाँ दिमाग में रखा है वो, वो नित्य है और जो मुँह से बोला हुआ अनित्य है ये अलग शब्द है वो अलग शब्द है इसी शब्द को हम ध्वनि में एक्सप्रेस करते हैं प्रकट करते है ये जो प्रकट किया ये अलग थी ये तो ध्वनि मैंने बोला आपने सुना और खत्म पर वो ख़त्म नहीं हुआ वो तो एक बार सिखा दिया हमने याद कर लिया गया वो याद है हमको अब तक वो नहीं थे और ईश्वर के पास तो इससे भी ज़्यादा नहीं थे हम तो भी मर जाएंगे मर जाएंगे तो भूल जाएंगे अगले जन्म में फिर सिखाना पड़ेगा हाँ अगले जन्म में फिर हमको सिखाना पड़ेगा ये माँ है ये बाप है ये भाई है ये बहन हमको तो फिर सीखना पड़ेगा पर ईश्वर को तो सीखना नहीं पड़ता वो भूलता भी उसके शब्द सदा याद रहते उसको हर सृष्टि में वही शब्दों का प्रयोग करता है इसलिए ईश्वर के पास तो सदा ही नित्य है वो पूरी तरह से नित्य है जी। ये, ये आकाश का गुण है शब्द, ये है है, जो ये आकाश का मैंने ध्वनि बोली तो हवा उसको उठा कर ले गई आपके कान तक तो किसमें गयी आकाश वो ध्वनि पैदा होती है आकाश में रहती है आकाश में नष्ट होती है आकाश में इसलिए वो आकाश का है, है। है, है है, जैसे जैसे गंध पृथ्वी का स्वामी जी कोई नया शब्द आपने बोला हमने कभी नहीं सुना है। ठीक वो है। है, वो नित्य है। थे, जो ध्वनि है नहीं, वो वो वो वो आपसे सीख लिया जो तो, शब्द होगा आपने कभी नहीं सुना पहली बार मैंने बोला और आपने पहली बार सुना तो अब जो मैंने साउंड पैदा की त्रिमाण ये शब्द तो अनित्य है आप सुने खत्म हो जाएगी पर इस क्रिया शब्द को आप याद कर लेंगे मस्तिष्क में रख लेंगे वो नित्य हो जाएगा ठीक है और फिर कल मैं पूछूंगा आज कल क्या बताया था सुनाओ फिर आपने कल बताएगा था क्रीमाण ये काफी याद आएगा वो मुझे रखा हुआ है इसलिए आपको नहीं याद आ जाएगा मेमोरी में। वो मेमोरी में रखा है तो जो रखा है ना वो नित्य और जो खत्म हो गया सुनाई देनी चाहिए जैसे ये सामने दीवार पे घड़ी लगी, रहे। लगी रहे। इसको आप एक बार देखो तो दिखे और दूसरी बार देखो तो, तो दिखे। 50 बार देखो तो 50 बार देखेगी 100 बार देखो तो 100 बार दिखेगी तो 50 बार, तो, तो तो बार देखो हर बार अगर ध्वनि भी होती, तो हम दूसरी बार कान लगा के सुनते फिर भी सुनाई देनी चाहिए इसका नहीं जो वस्तु है उसको पचास बार देखो वो देखती है इसका मतलब है और शब्द को बार बार सुनो तो नहीं सुनाई देता एक ही बार सुनाई देता उसके बार इसका हो है, गया हो। हो है, हो है। जो उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक उत्पन्न होता है नाशवान है नैमित्तिक इसका निमित्त क्या है <laughs> इसका निमित्त है संयोग वायु और कंठ तालु आदि पदार्थों का संयोग ये निमित्त है इस निमित्त से ये पैदा होता है तो हमारे पेट में जो वायु है हम उसको ऊपर उठाते हैं हैं। और कंठ तालु उसका धक्का मारते पैदा तो होती है का, खा, ऐसे उत्पन्न होती है और जो, जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है एक बार सुनाएंगे कि इसको क्या है और उसको फिर हम जब प्ले प्ले करेंगे तब जो प्ले करेंगे तब तब वो साउंड साउंड बनेगी बनेगी तो फिर हो जब प्ले करेंगे ना तब वो साउंड करेंगे, करेंगे, तो अलग तरह से रिकॉर्ड होगी जैसे बताया था वो इलेक्ट्रोमैगनेटिवेस्ट वो दूसरे रूप में है या दूसरे रूप में वो स्थिर है इसको 50 बार सुनो 50 बार बोलेगा जैसे कभी 50 बार देखो तो पचास बार के लिएगी तो रिकॉर्डिंग में जो ध्वनि है साउंड शब्द है वो हमने स्थिर कर लिया उसको 50 बार सुनने में तो 50 बार बोलेगा पर जब जब बोलेगा वो अनित्य होगा जो कान से सुनाई देगा वो अनित होगा क्योंकि वो एक ही बार सुनाई देगा दो पांच बार नहीं सुनाई देगा चिरो। जो बोलेगा <laughs> <था> <laughs> <वो थिक्का है। laughs> आ, तो तो सही अलग से है नहीं है तो हो तो फोटो तो तो कॉपी <laughs> <laughs> नहीं, नहीं जैसे हमने शब्द को रिकॉर्ड कर लिया जो बोला था उसकी रिकॉर्डिंग कर ली वो स्थिर हो गया और जब बोला था आपने सुना वो खत्म हो गया क्योंकि इसको आप पचास बार सुन सकते हैं पर जो मैंने एक बार बोला था उसको पचास बार नहीं सुन सकते वो तो तो एक ही बार दोबारा दोबारा दोबारा बोलना बोलना पड़ेगा पड़ेगा नया मतलब वो अलग खत्म हो गया ये जो नित्य की उत्पत्ति हुई अब आप उत्पत्ति भी, भी कह रहे हैं विरोध है अगर नित्य है तो विरोधि नहीं है उत्पत्ति है तो नित्य नहीं है <laughs> फिर भी आप नृत्य कह रहे हैं तो इसको गौण अर्थ में नित्य कहेंगे मतलब देर तक टिकने वाला ऐसा इस अर्थ में एक सर्वथा नृत्य होता है जैसे ईश्वर जी प्रकृति वो सर्वथा नित्य है न उत्पन्न होगा नष्ट होगा पर भी हो रहा है और एक दिन नष्ट भी हो जाएगा 50 बार 100 बार हजार बार सुनो उसके बाद घिस टूट जाएगा खत्म हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अपेक्षित नित्यता ठीक है न तो इस तरह की व्यवस्था है चलिए हम लौट के आएंगे प्रसंग पर अपने पंच अवयोग चलने से तीन अवयव पूरे हो गए फिर से दोहराइए शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अलित्य होती है वै वै जैसे मकान ये हो गया साधनों से अवैध अनित्य है शब्द अलित्य उत्पत्ति वाला होने से वाला जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह वह वस्तु नष्ट भी नहीं होती तो यह हेतु हो गया नेगेटिव अब इसका उदाहरण भी नेगेटिव होगा जब हेतु साधारण से होगा तो उदाहरण भी से होगा, और हो तो हो तो हो व्यक्ति वाली दोनों बातें थी तो वैधर्म पे जब बात करेंगे उदाहरण भी वैसे ही होना चाहिए इसके लिए अगला सूत्र देखिए तो ये है ना सूत्र तो इसमें दूसरे प्रकार का उदारन उदारन। जैसे दो प्रकार का उदाहरण हेतु साधर्म से था तो उदाहरण भी साधारण से अब हेतु वैधर्म से था तथा हेतु वैधर्म से था तो उदाहरण भी वैधर्म से इस सूत्र में कह रहे हैं तद विपर्यात वा विपरीत यदि साध्यता वैधर्म्य हो तो तद धर्म का अधर्म अत धर्म हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो साधारण वाला सूत्र था साध्य साधर्म्या तदर्म भावी दृष्टांत उदाहरण अब इसको उलट के बोल हुआ साध्य वैधर्म्याम भावी दृष्टांत उदाहरण जो उदाहरण ऐसा होगा जो साध्य से विरुद्ध धर्म वाला होगा क्या बोला हो से, से आ, था साधे साधे समान धर्म वाला अब होगा विपरीत धर्म वाला उल्टा तो इसका दूसरा पक्ष भी उलट जाएगा अत धर्म भावी वो साध्य के धर्म को धारण नहीं करेगा अतद्धर्म भावी यानी दोनों चीजें नेगेटिव हो जाएगी पहले उदाहरण में दोनों पॉजिटिव थी इसमें दोनों दोनों नेगेटिव जो जो जो जो वस्तु वस्तु उत्पन्न उत्पन्न होती होती है, वे वे होती है, वह व्यर्थ नष्ट आप को बोलिए। जो जो नहीं होती वह व्यर्थ नष्ट भी नहीं होती। अब ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जो उत्पन्न भी ना हो नष्ट भी ना हो वो उदाहरण बनेगा। जैसे आत्मा जैसे वो भी ठीक है पर जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं, नहीं नहीं होती तो होती था? था? था? था। तो एक साधारण से उदाहरण दिया जैसे मकान जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है जैसे मकान अब नेगेटिव उदाहरण जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती जैसे ईश्वर ये उदाहरण तो ईश्वर में दोनों बातें हैं न वो उत्पन्न होता है ना वो नष्ट होता है तो ये उदाहरण भी फिट है ये भी ठीक है तो ये सूत्रकार बता रहे हैं दो तरह से हेतु दिया जा सकता है और दो तरह से उदाहरण दिया जा सकता है आपकी जैसी इच्छा हो वैसा दे दो कहीं कहीं एक ही प्रकार का हेतु मिलेगा एक ही प्रकार का उदाहरण मिलेगा तो एक दे देंगे और कहीं दोनों मिले तो दोनों भी दे सकते हैं वो जैसी स्थिति हो उसके अनुसार करेंगे ठीक है तो ये सूत्र का हो गया तद विपरी विपरीता यदि उदाहरण साध्य के वैधर्म वाला हो तो वो साध्य के धर्म को धारण नहीं करेगा उससे उल्टा हो जाएगा और वो भी उदाहरण माना जाएगा दो तरह का उदाहरण अब नेगेटिव ने वाला वैधर्म वाला पंचावय में तीन अवयव दोहराएंगे तो है नित्य है। नित्य है। वाला होने से बोलिए शब्द जो जो नहीं होती वह वह नष्ट भी नहीं होती जैसे ईश्वर ये तीन हमे हो गए ऐसे होती सिद्धांत ऐसे इतनी हल्की नहीं होती हमने क्या किया ऐसे नहीं होती उसको पूरा बताना तो बताना है है है है देना देना पड़ेगा देना पड़ेगा बताना पड़ेगा नियम पूरा तक जाके सेटिंग होती है बात की ये बड़ा। ठीक ठीक अब आगे चलते हैं चौथा चौथा उपन उपन। कौन सा है सूत्र देखिए और बोलिए उदाहपेक्षा तथा न तथा साध्य ये उपन हो गया चा अवय उपन उपनय पास में ले जाना उपमने पास नये कार्थ ले जाना उपनय कार्य को पास में ले जाना उदाहरण और प्रतिज्ञा दोनों को पास पास ले जाओ ये उपनय तो है तो सूत्र के शब्द देखिए उपनय में लिखा है उदाहरणेक्षा हो जब उपनय करेंगे तो उदाहरण की सहायता लेनी पड़ेगी उदाहरण की अपेक्षा है उसकी आवश्यकता है उदाहरण की सहायता से हम उपनय बोलेंगे और उसकी भाषा ये होगी पहले उदाहरण को बोलेंगे उसके बाद शादी को बोलेंगे और दोनों को नजदीक ले आएंगे पास पास ले आएंगे कैसे दोनों जैसे मकान उत्पन्न होता है ऐसे शब्द भी उत्पन्न होता है तो दोनों होगा दोनों के पास पास हो जाए तो पहले उदाहरण को बोलेंगे, बोलेंगे। उदाहरण था मकान ठीक है तो ये भी वैसा ही है तथा ये भी वैसा ही है कौन जो प्रतिक्रिया है जो शब्द है वो भी वैसा ही है कैसा है जैसा उदाहरण उदाहरण था मकान तो जैसा मकान उत्पत्ति वाला है वैसा ही शब्दी उत्पत्ति वाला है ये हो गया पॉजिटिव उपनय और उदाहरण नेगेटिव भी था तो जब उपनय नेगेटिव होगा तो उसमें फिर उल्टी भाषा बोलेंगे दो तरह का हेतु दो तरह का उदाहरण दो तरह का उपनय तो सूत्र में लिखा है तथा कुपसंहारोह न तथा थवा ऐसा भी कह सकते हैं ये वैसा नहीं है जैसा उदाहरण ये वैसा नहीं है उससे उल्टा है जब तो उल्टा दिया उदाहरण भी उल्टा दिया तो उन्हें भी उल्टा होगा नेगेटिव होगा तो अब दो तरह का उपन बोलेंगे जैसा मकान उत्पत्ति वाला है वैसा ही शब्द भी उत्पत्ति वाला है ये कौन सा उपनय हुआ पॉजिटिव है हो तो तो गया और दूसरा उदाहरण कौन सा था नेगेटिव <coughs> वाला कौन सा था वो? जैसे ईश्वर अब ईश्वर वाला नेगेटिव एग्जांपल लेकर के उसका उपनय करेंगे नेगेटिव उपन वर्म वाला उपनय बोलिए जो वस्तु उत्पन्न नहीं नहीं नहीं नहीं चलो उदाहरण क्या था ईश्वर जैसे ईश्वर उत्पन्न नहीं होता वैसे ही शब्द वैसा नहीं है ना उसका ध्यान है जैसे ईश्वर उत्पन्न नहीं होता वादियो वादियो वादियो नहीं तो है। तो होता तो उल्टा ईश्वर उत्पन्न होता नहीं तो शब्द कैसा होगा शब्द उत्पन्न होता है यहाँ लाना है बाद को शब्द उत्पन्न होता है यहाँ लाना तो ये इसकी भाषा है साध्य से उपन साध्य का उपनय इस तरह से होगा तथा न वैसा ही है अथवा वैसा नहीं है दो तो तरह से ये इसको है। बार आगे जाने अगला सूत्र थर्टी नाइन उन्तालीसवासमें पांचवा प्रतिज्ञाया, तो में क्या करना है नई बात कुछ है नहीं है पिछली बातों को दोहराना है।, है जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया अब उसको कोई साहब से से कराने। ना टेस्ट तो वो अपना डॉक्यूमेंट देते हैं फिर वो क्या है। तो करते हैं है? कर मतलब है। बस अब तो यह सिक्का लगाना है थप्पा मारना और साइन करना तो कैसे करेंगे सूत्र कह रहा है पहले हेतु को बोलेंगे उसके बाद प्रतिज्ञाया, तो फिर प्रतिज्ञा या था वाला होने से तो हेतु क्या था, आ, वाला से। क्या था? आ, और प्रतिज्ञा क्या थी ध्यान देते हैं गुरुदेव के बस दो रमाते दोरादेनी और कुछ नहीं कलर उत्पत्ति वाला बोले से सामद अनित्य है ये टप्पा लग गया पक्के हो गए बाल अब किसी ने ताकत ने इसका प्रमाण कर दे टप्पा लगा सिर्फ इसी से इसी से ताकत से इसका विरोध सिद्ध कर दे ये है पंचवय बात सिद्ध होगी उत्पत्ति वाला होने से सामद है के अब याद करेंगे दोबारा बोलेंगे अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से वाँ वाँ जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह अनित्य होती है जैसे मकान जैसा मकान उत्पत्ति वाला है वैसा ही शब्द उत्पत्ति वाला है शारी शारी शारी Then, वाला तो उत्पत्ति वाला होने से, से शब्द हो ये हो गए से। अब से दो तरह से होते हैं ना? अब से बोलेंगे शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह वह अनित्य भी नहीं होती तो जैसे ईश्वर तो जैसा ईश्वर है वैसा शब्द नहीं है ठीक है इसलिए उत्पत्ति वाला होने से बोलिए हम बन पंचम इस तरह से बात से की जाती है तो ये कोर्ट में सारा दिन ये बहस चलती तो है या तो पहले वाले चार प्रमाण दो या फिर पंचवयोग को। कोई बात सिद्ध होती है तो एक पक्ष ने अपने पंचव्यों को प्रस्तुत कर दिए शब्द नृत्य है अब दूसरे पक्ष वाला है उसका पक्ष क्या है शब्द नित्य है हाँ जी धर्मदेव जी मेरी में <laughs> तो फिर भी कई लोग होते अपना अपना विचार रखते हर व्यक्ति विचार करने में स्वतंत्र है हरेक की बुद्धि अलग है हरेक के संस्कार अलग है इसलिए तो संप्रदाय खड़े हो गए धर्म सैकड़ों हजारों खड़े हो गए, को को कोई जैन है तो कोई बौद्ध है कोई मुस्लिम है वो ठीक होना चाहिए अब दोनों व्यक्ति कहते हैं मेरी बात ठीक है वो कहते हैं मेरी बात ठीक है आओ फिर मैदान में देखते हैं किसकी ठीक है, है। में आओ। तो अपने पंचगण रख दिए शब्दी तो दूसरा भी आएगा खाड़े में वो कहेगा मेरा पक्ष शब्द नीति है हाँ जी दूसरे का पक्ष क्या है शब्द नीति उसको भी बन जाएगी और रखने पड़ेगी दर्जा के बात बनेगी और इस सारी चर्चा में आगे चलकर अभी एक और सूत्र आएगा जिसमें वाद वाद की परिभाषा आएगी सोलह पदार्थों में तो उसमें बातचीत के पूरे नियम उसमें बताए जाएंगे तो उसमें यह भी बताया जाएगा कि आपको अपने पक्ष की तो सिद्धि करनी है और दूसरे का खंडन भी करना क्या करना खंडन, खंडन भी करना है तब बात बनेगी अगर खंडन नहीं किया तो बात अधूरी है आपकी बात नहीं बनेगी और ये लोग कहते हैं आप खंडन मत करो अरे बोल तो, तो, तो पता ही नहीं बात कैसे बात करनी आती नहीं और हमको सिखा रहे कि खंडन मत करो शास्त्र में लिखा खंडन करोगे तभी तो बात कटेगी उसकी जब तक तो खंडन नहीं करोगे कटेगी जब तक तो उसकी कटेगी तब तक तो उसकी ताकत कम नहीं होगी तो हमारी बात तब मजेदार बनेगी भगवान तब बनेगी जब हम अपनी बात की सिद्धि करें और दूसरे का खंडन भी करें इसलिए खंडन करना धर्म का रक्षण ये धर्म खंडन करोक तरीके से करो से खंडन करना चाहिए ढंग से करना चाहिए जब कोई रोगी दीर्घ रोगी हो जाता है मतलब तो उसको बड़ा रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसके पेट का खंडन करता है कि नहीं कैची तो चलाता है कि नहीं अब वो कैची चलाए चलाएगा तो रोगी ठीक तो कैसे हो तो खंडन करना तो ठीक है खंडन करना चाहिए। पर कैसे खंडन करना चाहिए डॉक्टर जब पेट का खंडन करता है कैची लगाता है पहले उसको बेहोश करता है तो रोगी होश में बैठा और उसको कैची मारता है चलाए ना फिर खंडन की नहीं फिर वो हानि करा पहले रोगी को बेहोश करो फिर खंडन करो फिर कैंची चलाओ तो आप जिस संप्रदाय वाले को ठीक करना चाहते हैं उसका खंडन करो पर पहले उसको बेहोश करो आप गड़बड़ी करते वो बैठा होश में और आप कैंची मारते बैठे फिर वो चिलवाता है कि हे ठीक है बोलते इसलिए लोग भाग जाते हैं पहले बेहोश दूसरे तो बहुत कैसे तो बेहोश ऐसे होता है जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है आप में से किसी ने कराया ना जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले आपसे कागज पे साइन करवाता है साइन है? है कि मैं मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ आप मेरे भले के लिए ऑपरेशन करेंगे और अगर ऑपरेशन फेल हो गए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है न मतलब आप डॉक्टर से प्रभावित हो चुके हैं आप बेहोश हो चुके हैं आपने उसको सीधा कर लिया डॉक्टर बढ़िया है कि मेरे भले के लिए पेट काटेगा और मर भी तो कोई चिंता नहीं है उसका कोई दोष नहीं है? जो होगा से जाएगी किसी अपना काम अच्छी तरह से किया तो बेहोश करने का अर्थ है पहले उसको अपनी योग्यता से प्रभावित करो डॉक्टर तब पेट को हाथ लगाता है जब रोगी पहले साइन करता है वो स्वीकार करता है कि मैं आप पे विश्वास कर पा और एक उसका विटनेस भी होता है विटनेस को भी साइन करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर हाथ लगाता है, जब तक आप साइन नहीं हैं ऑपरेशन थिएटर में घुसेगा ही नहीं समझ में आया ये तो एक कागजी कार्रवाई कानून कल को डॉक्टर के केस ना हो जाए वो अपना बचाव देगा और उसके बाद फिर डॉक्टर एनएसिया देता है, है? इक्शन कर उसको बेहोश कर लेगा तब उसका पेश का उससे पहले नहीं काटता तो हम जो बातचीत करते हैं किसी भी व्यक्ति से चाहे वो अपने घर का हो अपने वही धर्म का हो चाहे बाहर का हो कोई भी हो पहले उसको बेहोश करो बेहोश कैसे करना उसको अपने गुणों से अपनी योग्यता से पहले प्रभावित करो जब वो आप पर भरोसा करे कि हाँ ये राजेंद्र जी बड़ी आदमी है ये मेरे फायदे की बात करेगा झगड़ा नहीं करेगा मुझे टांग नहीं दीचेगा मुझे नुकसान नहीं करेगा मेरे भले के लिए करेगा। जब इतना उसको भरोसा हो जाए तब खड़ना शुरू होगा। ये इस कार्य आपने उसको बेहोश कर दिया अपने योग्यता से उसको प्रभावित कर लिया और जब उसको विश्वास हो गया कि ये मेरे फायदे भी कहेगा नुकसान नहीं करेगा तब फिर खड़ना शुरू करना चाहिए तब तक खंडन मत करो जब तक उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं, नहीं तो वो दुश्मन जाएगा ये तो हमारी टांग थी इस तो बेकार आदमी है तो हम तो इससे बात नहीं करें तो ये गलती होती है है वो हाँ अपने पक्ष की स्थापना करो पहले प्रेम से करो पॉजिटिव करो और जब देखो भी माहौल अच्छा है ये बात सुनेगा और बुरा नहीं मानेगा और हमारी योग्यता से प्रभावित है तो पहले, पहले।, पहले मंडन किया बाद में मंडन किया पहले मंडन करो बाद तो में मंडन करो तो। मंडन ज्यादा करो खंडन थोड़ा करो है ना? मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं और कड़वा तो कभी कबार तो खाते हैं जब खंडन होता है तो कड़वा तो तो लगता है मीठा थोड़ा लगता है खंडन तो कड़वा लगता है तो करेला आप खाते सप्ताह में एक दिन या पंद्रह दिन है एक बार और बाकी सब्जी रोटी पूरी रोज़ खाते तो खंडन जो है वो कड़वा लगता है इसलिए वो डोज कड़वे की कम होनी चाहिए कभी कभी होनी चाहिए थोड़ी होनी चाहिए मीठी भाषा में होनी चाहिए प्रेम से होनी चाहिए ऐसी टोन में होनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मेरे फायदे के लिए क्या है जैसे डॉक्टर कभी कभी कड़वे खुनेंगे गोली खिलाता है तो रोगी को पता है ये मेरे फायदे के लिए तो खा लेता है और जिसको समझ नहीं, नहीं आती वो नहीं खाता तो उसका बुखार भी उतरता रोगी परेशान होता है तो इस तरह से खंडन भी करना चाहिए बंडन भी करना चाहिए अधिक होना चाहिए खंडन कम होना चाहिए खंडन में दूसरे की अविद्या दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए दूसरे को दुख देने का नहीं अपमान करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए दूसरे को छोटा दिखाना अपने को बड़ा दिखाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए सत्य का प्रचार करना झूठ का विनाश करना ये उद्देश्य होना चाहिए और प्रेम से इस तरह से खंडन कर सकते हैं हाँ जी स्वामी जी आपका किसी से या आपस में चर्चाएं बहुत हुई ट्रेन में हुई बस में हुई घर में हुई जगह जगह पर हुई खूब चर्चाएं हुई फिर हमने कर के देख लिया ये लोग मानते नहीं अड़िया नहीं सुनते नहीं बात करना इनको आता नहीं नया दर्शन इन्होंने पढ़ा नहीं पंचको बता नहीं प्रमाण तर्क कोई समझते नहीं इसलिए छोड़ दिया हमने क्यों टाइम खराब करें जब उनको बोलने नहीं आता तो बात क्या कर ये डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से डिस्कस करेगा संगीतकार से नहीं करता <laughs> अगर डॉक्टर के मामले में चर्चा करनी हो तो डॉक्टर किससे बात करेगा डॉक्टर तो तो तो से बात करेंगे उसकी बात को समझे भी सही और वो संगीत वाला वो डॉक्टर भी क्या समझेगा इसलिए डॉक्टर संगीतकार से बात नहीं करता वो डॉक्टर डॉक्टर से बात करता है और वो भी तब करता है जब सामने वाला ईमानदार हो तो बात करता है और फालतू अड़ियल हो तो क्या बात करना तो हमें सारे अड़ियल लोग मिलते हैं ईमानदार कम मिलते हैं जितने मिलते हैं ईमानदार उनको हम बढ़ा देते हैं और जो झगड़ा होते हैं उनको नमस्ते कर लेते हैं भाई तुम तो अपने घर जाओ किसी और से झगड़ा करो हमसे झगड़ा मत करो हमको झगड़ा नहीं करना आपको पढ़ना सीखना हो तो स्वागत है एक नहीं सवाल पूछो हम जवाब देंगे और झगड़ा करना हो तो नमस्ते जाओ अपने घर किसी और से झगड़ बहुत बैठे हैं झगड़े जी तो एक बात पूछ रहा हूँ मेरे साथ एक घटना घट छोटी सी बोलिए बोलिए रात को तीन बजे में हो गया ठीक है और मेरे को एक मच्छर ने काट दिया आपने बताया सजा देगा परमात्मा ठीक है मैं उसको मारूं तो क्या मुझे दोष लगेगा नहीं लगेगा या मुझे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए या उसकी सजा मुझे मिलेगी पहले तो मच्छर को वार्निंग देनी चाहिए से क्यों मरने दोबारा आ, आ, तो लिया, लिया, तो आ, तो आ गया फिर काट आया ठीक है तो आपको फिर दोबारा खुजली हुई फिर आपने खुजा लिया फिर देखो आगे बच्चा दिखता नहीं फिर वो काट के फिर गया तो आप फिर सो गए थोड़ी देर में फिर आ गया तीसरी बार फिर काटने लगा तो अब तो आप नींद नहीं थे आपने तो मर गया बेचारा हाँ वो भी हो सकता वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता चलो उस केस में बाहर पहले एक केस ले लेते हैं कि एक, मच्छा आ था। एक, ही, था एक था। था ही नहीं तो उस केस की बार एक बार काट गया, दो बार काट गया हमने कर लिया। अब फिर हमने ढूंढा तो मिला नहीं तीसरी बार आके फिर काट लिया तो हम तो आधी तो नींद में ही थे तो नींद में फिर ऐसे खुद ही थी उड़ा दिया तो मर गया बिचारा तो इसमें पाप नहीं लग गए आपने अपनी रक्षा के लिए हाथ चलाया उससे द्वेष पूर्वक नहीं चला उसको हटाने के लिए पहले तो कोशिश भी की कि भाई इसको हटा दो क्यों खाम खा मरने आया अब वो माने नहीं बार बार आगे काटे तो, तो काटना तो, तो, तो मुझे मारता मारते, मारते ना, ना। मारते। तो मैं ये कह रहा हूँ मारने से पहले वार्निंग देनी चाहिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है ना तो पुलिस वाले पहले वार्निंग देते भाई तुमने चोरी की है अगली बार करोगे तो जेल में डाले कोई दो सौ चार सौ चोरी कर ले तो पुलिस वाले उसको वार्निंग दे छोड़ देते तो नियम ये कहता है कि सीधा मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए चार सौ की चोरी की आपने सीधा ही फांसी लटका दिया तो है ना। उसको ऐसे ही मच्छर काटता है तो पहले वार्निंग दो जा भैया वो नहीं मानता फिर आता है दूसरी वार्निंग दो भाग जा खाम खाम पीटेगा मर जाएगा बाद नहीं ऐसा दो बार उसको वार्निंग दो और फिर नहीं मानता फिर आके काटता अब उसको दंड दे सकते बिना द्वेष दंड के रूप में हमने उसको ऐसे हाथ से हम मर गया क्या बेचारा है है? है। ऐसे हाँ ही मर जाता है। तब तो है तो दोष नहीं ठीक दंड जब हम आतंकवादी मनुष्य को मार सकते हैं मार सकते हैं या नहीं आतंकवादी मनुष्य को अगर बॉर्डर पे खड़ा सैनिक उड़ा दे बोली से तो सैनिक को पाप लगेगा या मिलेगा लगे उसको पाप नहीं लगेगा जब मनुष्य को मार सकते हैं आतंकवादी को तो मच्छर भी तो आतंकवादी वो भी तो तंग कर रहा है जो तंग करता है वो, निया, निया, निया। वो है है है है है ठीक जो तंग करता है, करता परेशान वो आपको अधिकारों तो कर सकते हैं अधिकार का भी ध्यान रखना है सबको अधिकार नहीं दंड देने का बोलिए इसीलिए धरती में देश में विश्व में करीब दिने तो नहीं हमने रफली आइडिया है कि 2000 से कम नहीं होंगे, करीब करीब 2000 के आसपास होंगे ज्यादा भले ही हो, कम तो नहीं होंगे ठीक है ना ये जैन बौद्ध इस्लाम ये कबीर कबीरपंथी पुराने पंथी सारी गिनती करो 2000 से ऊपर ही हो और इनको ठीक करने की जिम्मेदारी राजा की है राजा की जिम्मेदारी उसके पास पूरा अधिकार भगा देगा तो है सारे राजा भी गड़बड़े राजा हर चीज़ का लाइसेंस देता है आप कार खरीदो ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा दुकान चलाओ उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा हर चीज़ का लाइसेंस मिलता है वो सरकार की जिम्मेदारी है तो आपको कुछ प्रचार कर रहे तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा राजा आपको परमिशन देगा कि आप मेरे राज्य में ये चीज़ का प्रचार कर सकते हैं तो आप करेंगे ये तो नहीं कर सकते वो मना कर देगा आपको ये नहीं सिखाना ये लाइसेंस ठीक नहीं है तो आपको बंद करना पड़ेगा जैसे दुबई में आप खुलेआम सड़क पे वेद का प्रवचन नहीं कर सकते वहाँ की सरकार का आदेश है कि आप ये नहीं कर सकते खुलेआम नहीं कर सकते अपने घर में भले ही दो लोग बात कर लो कोई बात नहीं पर सड़क पर आप टेंट लगा के जलसा नहीं कर सकते मना है तो इस तरह से जो राजा है उसको सारा अधिकार है सर्वाधिकार है उसके पास इसलिए उसका राजा का दूसरा नाम है सर्वकार क्या नाम सर्वकार वही सर्वकार बिगड़ के बन गया सरकार <laughs> सरकार बोलते हैं ना ये वास्तव में से संस्कृत का था, सर्वकार जो सारे काम कर सकती है जिसके पास पूरे अधिकार है वो है सर्वकार और वो सर्व बिगड़ के सर्व गया वो गायब हो गया बची सरकार ठीक है, <laughs> है। प्रश्न दुबई दुबई हाँ? में इस्लाम कहा सरकार का अधिकार है वो, वो जो चाइनीज वो चलेगी अब हमारे वैदिक धर्म के हिसाब से वो गलत है उनके हिसाब से वो ठीक है वो कहते हैं हमारा देश है हमारी मर्जी चलाए आप अपना देश बना लो और अपना चलाते रहो फोन रोकता है आप अपना देश बनाते नहीं? होगा होगा चलिए ओम का उच्चरण कर